एपिसोड फोर हंड्रेड रहा था लेकिन फिर भी वो अपने स्लीपिंग बैग से निकलकर बाहर आ गया अदृश्य शक्ति द्वारा दिए गए कोडवर्ड आकाश ने विक्रांत की चिंता बढ़ा दी थी शायद उसे आज पहली बार अदृश्य शक्ति द्वारा ये नया कोडवर्ड दिया गया है बाकी कोडवर्ड के बारे में तो थोड़ा बहुत विक्रांत को पता ही था लेकिन इस कोडवर्ड के बारे में उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था ऐसे में जब वो जंगल में फंसा हुआ था ऐसे समय में अचानक नए कोडवर्ड का आना विक्रांत को बड़ा अजीब लग रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस वक्त में एक नया कोडवर्ड कहा से आ गया यहाँ तक कि विक्रांत को एक बार के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि उसे अदृश्य शक्ति द्वारा कोई कोडवर्ड दिया गया है लेकिन फिर थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसे कन्फर्म हुआ नहीं ये वाकई में अदृश्य शक्ति की ही आवाज थी विक्रांत जब से अपने इस नए जन्म में आया हुआ है तब से उसका सामना अदृश्य शक्ति के कोडवर्ड से हो रहा है अब तक वो अदृश्य शक्ति के दिए हुए आठ कोडवर्ड का मतलब भी समझ चुका है और जब भी विक्रांत को यह कोडवर्ड मिलते हैं, तब वो उसके संकेत के अनुसार ही अपने काम को करता है और फिर तब जाकर उसका टास्क सफल होता है लेकिन आज तक उसे आकाश शब्द का मतलब समझने का मौका नहीं मिला था आकाश कोडवर्ड के साथ ही विक्रांत को आज पहाड़ शब्द भी कोडवर्ड के तौर पर मिला हुआ था अब विक्रांत को पहाड़ का मतलब तो पता ही था इसका मतलब विक्रांत का केस प्रोग्रेस में था यानी कि जिस दिन उसे पहाड़ कोडवर्ड मिलता है उसका मतलब ये होता है की उसके इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस होने वाली है अभी तक विक्रांत ने जितने केस सोल्व किए हों चाहे वो बैंक की रॉबरी वाला केस हो बैंक का सीरियल मर्डर केस जब जब उसे पहाड़ कोडवर्ड मिला है तब तब उसे केस के इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस ही मिली है लेकिन आज उसे पहाड़ के साथ आकाश शब्द भी अदृश्य शक्ति द्वारा कोडवर्ड के तौर पर दिया गया है वैसे पहाड़ शब्द का मतलब ऐसी चीजों से था जो कि इंसान द्वारा बनाई गई थी और इसीलिए शायद विक्रांत के सभी केस की प्रोग्रेस का मतलब पहाड़ शब्द से था ऐसे में हो सकता है कि आकाश शब्द का मतलब नेचुरल प्रॉब्लम से हो हो सकता है कि आकाश कोडवर्ड का मतलब आगे आने वाली किसी नेचुरल प्रॉब्लम से हो आकाश शब्द का मतलब स्वर्ग यानी कि तीसरा लोक भी होता है ऐसे में कहीं इसका ये मतलब तो नहीं है कि अब स्वर्ग यानी की तीसरे लोक से कोई समस्या आने वाली है मतलब कि कोई बड़ी आपदा तो नहीं आने वाली है ऐसे में जंगल में इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन में फंसे हुए वक्त में अचानक से आकाश कोडवट का मिलना विक्रांत को बहुत टेंशन दे रहा था उसे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अब वो नैना के साथ यहाँ किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए नेचुरल प्रॉब्लम मतलब नेचुरल डिजास्टर हे भगवान अचानक विक्रांत को याद आया कि जब मिस्टर अय्यर अपनी टीम के साथ यहाँ रिसर्च के लिए आए हुए थे तब यहीं कहीं बाढ़ में फंसे थे अब जो कुछ मिस्टर अय्यर और उनकी टीम के साथ हुआ था वो सब फिर से रिपीट तो नहीं होने जा रहा है भगवान अब मैं क्या करूँ मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए कहीं आकाश कोडवर्ड इस खतरे का संकेत देने के लिए ही तो नहीं दिया गया है थोड़ी ही देर में विक्रांत को एहसास हुआ कि आकाश कोडवर्ड के साथ ही पहाड़ कोडवर्ड का मिलना कुछ अलग ही संकेत दे रहा है इन दोनों कोडवर्ड का एक साथ आना किसी और चीज का संकेत दे रहा है क्योंकि पहले जब विक्रांत को पहाड़ कोडवर्ड मिलता था तब उसके साथ ही दूसरे कोडवर्ड भी मिलते थे लेकिन तब उसे पहाड़ शब्द पहले मिलता था और बाकी दूसरा कोडवर्ड बाद में मिलता था लेकिन आज इससे अलग हुआ है आज पहले उसे आकाश शब्द सुनाई पड़ा उसके बाद उसे पहाड़ कोडवर्ड दिया गया है इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है आज उसे केस में और ज्यादा प्रोग्रेस मिलने वाली है क्या पता नेचुरल पावर की मदद से वो आज अपने केस में और अच्छी प्रोग्रेस कर सकता है अब यह कहना मुश्किल हो रहा था कि आकाश कोडवर्ड उसके लिए अच्छा साबित होगा या बुरा एक तरफ यह किसी नेचुरल डिजास्टर का संकेत दे रहा था तो इसका दूसरा मतलब केस में जबरदस्त प्रोग्रेस से भी था अब देखना यह है कि वाकई में इस कोडवट का मतलब क्या हो सकता है अब इस कोडवर्ट का मतलब चाहे जो भी हो लेकिन विक्रांत अब क्विट करने के मूड में नहीं था उसने किसी भी सूरत में इन्वेस्टिगेशन को जारी रखने का प्लान बनाया अभी भी वो जंगल में आगे बढ़ेगा और केस की इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगा वो जल्द से जल्द मकबरे में हुई चोरी के साथ ही दो दो मर्डर केस के आरोपियों को भी गिरफ्तार करना चाहता था इसके साथ ही विक्रांत जल्द से जल्द आकाश कोडव का मतलब जानने को भी उत्सुक हो रहा था इन्हीं सब चिंताओं के साथ विक्रांत रात भर सो नहीं सका वो अपने स्लीपिंग बैग से बाहर निकलकर नैना के टेंट के आसपास ही रात भर टहलता रहा दिन भर की थकान के बाद रात में नींद नहीं पूरी होने की वजह से विक्रांत बहुत थका हुआ नजर आ रहा था अभी भी उसके दिमाग में आगे आने वाली समस्या का ही ख्याल चल रहा था वैसे अगर आगे कोई क्रिटिकल कंडीशन आती है यानी कि कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो भी विक्रांत के पास अदृश्य शक्ति का दिया हुआ इनविजिबल डिवाइस मौजूद है जिसकी मदद से वो न सिर्फ अपनी जान बचा सकता है बल्कि नैना को भी बचा सकता है अगर सच में आगे बाढ़ भी आती है तो भी विक्रांत के पास इनविजिबल ब्रीथिंग डिवाइस है उसके पास दो इन डिवाइस मौजूद को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है पहले तो उसने आग में ताप कर खुद के शरीर को थोड़ा गर्म किया और फिर उसके बाद उसने अपना ब्रेकफास्ट भी थोड़ा गर्म किया अब तक नैना भी सोकर उठ चुकी थी और वो टेंट खोल कर बाहर आ चुकी थी आहा। नैना ने जोर की अंगड़ाई लेते हुए कहा अगर मुझे तुम्हारे बारे में पहले से पता होता और पता होता कि तुम इतने बड़े धूर्त हो तो मैं थोड़ा और पहले ही सोने के लिए चली गई होती विक्रांत पीछे मुड़ा और नैना की तरफ देखने लगा नैना अभी बहुत थकी हुई थी फिर भी उसके चेहरे की सुंदरता में कोई कमी नहीं दिख रही थी उसे देखकर विक्रांत मनी मन सोचने लगा कि अगर मुझे रात में अचानक से आकाश कोडव न मिला होता तो मैं तुम्हारे साथ टेंट के भीतर पड़ा होता फिर चाहे तुम कितना भी इलेक्ट्रिक गन क्यों न चलाती मैं तुम्हें नहीं छोड़ता लेकिन विक्रांत ये बात सिर्फ मन ही मन सोच सकता था नैना के आगे ये सब बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी उसने नैना से कहा नैना मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ ईमानदार आदमी हूँ मैं भला तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत क्यों करूंगा तुम मेरे ऊपर ऐसे आरोप क्यों लगा रही हो तुम चुप रहो मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ मुझे तुम्हारी नियत का अच्छे से पता है मुझे तुम्हारे साथ अकेले आना ही नहीं था जिस तरह से मैं यहाँ चोरों से बचकर रह रही हूँ वैसे ही मुझे तुझसे भी बचकर रहना पड़ रहा है ने, ने जवाब दिया अरे तुम तो मेरी तुलना अब उन चोरों से करोगी यार मैं उनके जैसा थोड़ी न हूँ अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो सिर्फ तुम अपनी वर्जिनिटी लॉस्ट करोगी जबकि अगर उन्होंने पकड़ लिया तो फिर तुमको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है कमीने, ने नैना ने, ने तुरंत ही अपनी इलेक्ट्रिक गन बाहर निकाल ली और विक्रांत को दिखाते हुए बोल पड़ी पता है तुम्हें इस गन से मैं तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ अच्छा नहीं सॉरी आई एम सॉरी विक्रांत ने तुरंत ही अपना कान पकड़ते हुए कहा ये गन बचाकर रखो आगे मकबरे के चोरों को पकड़ने के काम आएगा है ना